कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे नमस्कार आप सुन रहे मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात कार्यक्रम के आज के हमारे खास मेहमान हैं जिनको देवानंद से जानते हैं आप फिल्मों में देखा होगा तो भानुशाली जी हमारे बीच में है उनसे हम लोग बातें करेंगे बहुत ही अच्छे उनकी एक्टिंग है आप फिल्मों में कभी उनको देखा हो एकदम ऐसे एंट्री करते हैं तो लगता है कि सचमुच देवानंद जी आ गए अब फिर से तो वो सारी चीज़ें हम लोग फिल्मों में आपने देखा होगा उनको और तो मैं उनके बारे में बहुत नहीं कह सकता हूँ लेकिन फिर भी जब भी देखता हूँ उन्हें या उनकी एक्टिंग को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल <laughs> देवानंद साहब आगे पर्दे पर ऐसा लगता है बहुत ही अच्छा एक व्यक्ति है और उनकी एक्टिंग भी बहुत ही सुंदर है तो आइए हम लोग ऐसे विशेष व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे आज के इस एपिसोड में आप सभी की तरफ से उनका ताहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में थैंक यू थैंक यू थैंक यू 90.4 ऑडियंस को सभी श्रोताओं को मेरा किशोर भानुशालिका देवान जूनियर का प्यार भरा मस्ती भरा नमस्कार <laughs> तो आप समझ ही गए होंगे कि किनसे बातें कर रहे हैं तो आइए बहुत ही अच्छे एक्टर है और काफ़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया है अब हम लोग उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि वो अपने बारे में बताएँ अपने परिवार के बारे में बताएँ क्योंकि कई बार हम लोग पर्दे पे हीरो को देखते हैं लेकिन उनके माता पिता कौन है उनके परिवार वाले कौन हैं वो नहीं जानते हैं तो मैं चाहूँगा कि आज के इस एपिसोड में किशोर बानुशाली जी का स्वागत है और मैं चाहूँगा वो अपने बारे में अपने परिवार के बारे में बताएँ मैं बहुत ही मिडल क्लास से आया हूँ बिल्कुल मध्यम वर्ग और हमारे परिवार में किसी का फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था बल्कि फिल्में देखना भी बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था और हम लोगों को अगर फिल्में देखनी हो, तो पैसे तो होते नहीं थे अब कैसे कैसे करके दो ढाई रुपया उस वक्त कुछ टिकट हुआ करता था लेकिन वो दो ढाई लाख रुपया भी मैं कहाँ से लाऊँ क्योंकि दो रुपया भी दस पैसा तो हम लोगों को रोज़ मिलता था पाँच पैसा टिकट था मैं स्कूल जाता था तो चारा ने कुछ डैडी देते थे तो पंद्रह पैसे का मैं वड़ा पाव खाता था और सा, सा, साइकिल थी सेकंड सेकेंड हैंड ली थी और मेरे पिताजी का बिजनेस था हम लोग कच्ची लोग हैं गुजराती तो हमारा हम लोग बिजनेस मैन होते हैं लेकिन बिजनेस भी बहुत बड़ा नहीं छोटा सा बारदान का हमारा धंधा था जो गोंडपाट होती है ना बोरी तो वह तबीले से ख़रीदना और दुकान पर सीना फिर उसको बेचना ये मेरा काम था तो तो इन उन दिनों में जब बच्चा था था छोटा तो मुझे किसी ने बताया कि आपकी शक्ल देवानंद मैंने कभी नाम नहीं सुना मैं पांच छह साल का होऊंगा या ज्यादा से ज्यादा आठ साल की मेरी उम्र होगी तो मैंने कहा ये देवानंद साहब कौन है बोले जॉनी मेरा नाम एक फिल्म है उसके वो हीरो है मैं जानता था उसको राजेश खन्ना को क्योंकि राजेश खन्ना हाथी मेरे साथी कटी पतंग, देखी, ये गुलिस्तान हमारा तो लगा कि यार काफी शक्ल मिलती है साहब से, उसके बाद आईने के सामने खड़ा हो गया <laughs> कॉलर का बटन बंद किया रुमाल बांधा गर्दन हिलाई पचास साल हो गए आज तक वो गर्दन हिल रही है <laughs> ये <laughs> पता नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप सुनाए हैं रेड मोट वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो बहुत ज्यादा है पूरा भरा हुआ है अरे आधा आप लो यार नहीं कंपनी है आप छोड़ दीजिए किशोर भानुशाली जी बहुत ही अच्छा लगा आपके बारे में सुनकर कि फिल्मों से आपका कोई नाता नहीं था लेकिन आज ऐसा नाता जुड़ गया है कि ऐसा लगता है कि आपका बचपन से फिल्मों से नाता है और मैं चाहूँगा कि अपने माता पिता परिवार के बारे में कुछ बातें बताइए बहुत ही मतलब मध्यम वर्ग से मेरे माता पिता पाकिस्तान में रहते थे सबको पता है कि बहुत साल पहले आज़ादी से पहले वो पाकिस्तान में रहते थे फिर वहाँ से वो कच्छा है कच्छ से मुंबई हम लोग सेटल हुए और मेरा जन्म भी मुंबई में ही हुआ और आ, हम लोग पाँच मतलब चार भाई और एक बहन पांच परिवार में हम लोग मेरे बड़े भाई जो हैं वो मुकेश में गाना गाते थे तो जब वो गाने के लिए बैठते थे तो मैं उनके सामने मैं बैठा रहता था तो काफ़ी संगीत की चीज़ें बहुत सारी संगीत का जो ज्ञान है तो मेरे अंदर आया तो भाई मेरे बड़े भाई के ज़रिए बस ऐसे फिर शुरुआत हुई ये फिल्मों की और अच्छा मैं उन दिनों में शोस किया करता था रेकॉर्ड डांस रिकॉर्ड हुआ करते थे के तो वो रेकॉर्ड लगा के उस पर देवानंद साहब के परफॉर्म मैं करता था अच्छा अच्छा, अच्छा। पूरी पूरी रात शो चलने का लेकिन मैं घर के पिछले दरवाजे से जाता था और मैं कपड़े कहीं और अच्छा। रखता था जूते कहीं और रखता था और वो पहन के चला जाता था और पूरी रात शो करके और डैडी को पता ना चले वैसे मैं पिछले दरवाजे से फिर मैं घर में आ जाता था <laughs> तो इस तरह से मेरा मेरे दिन मेरा बचपन गया आ, खेल कूद में इतना मेरे को नहीं था लेकिन फिल्म में देखने का बड़ा शौक था जी, जी, जी. वो जो आज भी है तो पैसे नहीं होते थे तो मैं क्या करता था जैसे एक आठाना जमा हो गया मेरे पास या एक रुपया जमा हो गया तो मैं थिएटर के बाहर खड़ा रहता था वहां उन दिनों ब्लैक हुआ करते थे अब तो ब्लैक का जमाना नहीं है अब तो ऑनलाइन हो जाती हैं तो एक कदो एक कदो दो का पांच दो का दो दो दो का पांच, दो का पांच, दो का, पांच, दो का दस ऐसा बोलते थे वो लोग मैं बाहर खड़ा रहता था वो जैसी आधे घंटे की फिल्म हो गई अगर उसके पास टिकट बच गया तो मुझे एक रुपये में वो दे देता दे दे दे दे उसको पता था कि अभी ये ये है बचा ये है, है।, है। चल कितना है तेरे पास ते एक तेरे पास हमेशा एक ही रुपया होता है ला और वो मैं फिल्में देखता था जो आज तक वो आ गए और फिर फिल्मों में काम करने का शौक़ पैदा हुआ तो दर बदर धक्के खाते रहा ये ऑफिस वो ऑफिस ये स्टूडियो वो स्टूडियो ये डायरेक्टर वो प्रोड्यूसर सबसे मिलता रहा सबसे मिलता रहा मेरे ख्याल से पंद्रह साल मेरे स्ट्रगल में निकल गए लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला उसके बाद फिर शादी हो गई फिर पिताजी ने कॉलर पकड़ के सीधा बिठा दिया दुकान के वे बेटा बहुत हो गया अब आओ धंधा संभालो अब बीवी भी है बच्चे भी हैं और अभी घर है गृहस्थी संभालो मैं स्टेज शो भूल गया फिल्मों के चक्कर लगाना भूल गया दुकान पे जाता था फिर मैं माल खरीदने जाता था घर पे आता था सो जाता था यही मेरी जिंदगी हो गई भूल गया मैं एक्टिंग भूल गया पूरा मेरा रास्ता ही चेंज हो, चेंज हो गया, गया। चा, चा, चा। लेकिन जब होनी होती है तब तो होनी होती है, हो है। आप जब बैंक में जाते हो आप जब चेक देते हो तो आपको एक टोकन दिया जाता है हाँ। जैसे टोकन नंबर आपका आता है तो वहां पे बुलाया जाता है आपको कॉल आता है टोकन नंबर ट्वेंटी वन और हम लोग जाते हैं वहां पे टोकन देते हैं अपना कैश ले लेते हैं सेम मेरे साथ हुआ कि भगवान ने मुझे टोकन नंबर देके रखा था कि बेटा अभी तेरा वक्त नहीं आया है कैश करने का अभी टाइम <laughs> है तू टोकन संभाल के रख <laughs> तो हुआ क्या ये कि मैंने एक वीडियो फिल्म की थी uh, क्या फिल्म नाम था मैं भूल गया उसमें अडी ईरानी जो अरुणा ईरानी के भाई है <laughs> वो भी उसमें थे अरुणा ईरानी के भाई जो अडी रानी है उन्होंने अपने भाई से बात की कि ऐसा ऐसा लड़का है देवानंद जैसा उसने एक सीन किया वो कमाल कर दिया उसको हम अपनी फिल्म में ले लेते दिल तो इंदू रानी जी ने कहा कि फिल्म ऑलरेडी ट्वेंटी परसेंट बन चुकी है कास्टिंग हो चुकी है अब कोई चांस नहीं है वैसा उन्होंने अडी को बोल दिया था अब ये मैंने जो वीडियो फिल्म की थी काट के घोड़े याद आया वो वीडियो फिल्म का अकाउंटेंट और दिल फिल्म का अकाउंटेंट दिलीप भाई वो एक ही था अब oh. वो फ़ोन नंबर मेरी जेब में पड़ा हुआ था अब मैंने अपना गाड़ी में मालवाल भर दिया बोरीवली में मैं बैठा था पीडी पे वहाँ पे फ़ोन तो उस वक्त बहुत बड़ी बात थी फोन। oh. काले कलर का फ़ोन और नंबर घुमाने का मैंने अपने जेब से वो चिट्ठी निकाली दिलीप भाई को मैंने फ़ोन लगाया मैंने कहा भाई वो काट के घोड़े की थी एक फिल्म जिसको डेढ़ दो साल होने को आए भाई कहीं कुछ काम हो फिल्म का तो मेरे को दिला दो जी भाई ने कहा कि दिल फिल्म की शूटिंग चल रही है पारसी बंगलो बेंच स्टैंड बैंड्रा <laughs> वहां अगर तुम पहुंच जाते हो तो देख लो बाकी <laughs> मुझे कुछ मालूम नहीं है तुम, तुम अपना फोड़ लो खुदी <laughs> मैंने कहा ठीक है बोले ये नंबर की बस बैंड्रा से जाती है मैंने कहा मैं रिक्शा से आज मेरे पास रिक्शा जितना पैसा है बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी हो तुम जाना अब लेकिन गाड़ी लेकर मुझे दुकान पे जाना, जाना है, है और से फिर काफी दूर है दुकान हाँ। एक घंटे का रास्ता है <laughs> मुझे गाड़ी खाली करवानी है फिर मैं घर जाऊंगा कब नहाऊंगा कब कपड़े पहनूंगा जी हाँ आप सुनाए रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुना है काफी अच्छी बातें हो रही हैं किशोर बानूशाली जी, जी जो है जिनसे बातें हो रही हैं और आशा करता हूँ आपको भी अच्छा लग रहा होगा और मैं बीच में ही बोलना शुरू किया क्योंकि मैं चाह रहा था कि यह सस्पेंस थोड़ा सा देर के बाद खुले तो और अच्छा होगा <laughs> क्योंकि फर्स्ट जो आपका फिल्मी एंट्री जो है एंट्री होने वाला है थोड़ी देर में फिल्मों के अंदर तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जैसे कि खुद किशोर जी ने बताया किशोर भानुशाली जी ने कि उनको गाने का बहुत शौक है और पहले रिकॉर्ड डांस किया करते थे तो एक छोटा सा जो आपके दिल के करीब गाना हो वो हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाइए राम को समझो कृष्ण को जानो नींद से जागो ओमानो जीत लो मन को पढ़ कर गीता जीत लो मन को पढ़ कर गीता मन ही हारा तो क्या जीता तो क्या जीता हरे कृष्ण हरे राम जीवन को नशे का तुम गुलाम ना करो राम का नाम बदनाम ना करो बदनाम ना करो थैंक यू <laughs> देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो राम का नाम बदनाम ना करो बदनाम ना करो ये काम ना करो राम का नाम बदनाम ना करो बदनाम ना करो राम को सम कृष्ण को जानो नींद से जागो तो मस राम को समझो कृष्ण को जानो नींद से जागो तुम तो तानो जीत लो मन को पढ़ कर गीत जीत नो मन को पढ़ कर दी गीता मन ही हारा तो क्या जीता तो क्या जीता हरी हरी हरी हरी जीवन को नशे का तुम गुलाम ना करो राम का नाम बदनाम न करो बदनाम न करो सुख दागे तुम सब दुख से डर के भागे राम ने हँस कर सब सुख दागे तुम सब दुख से डर के भागे कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई म की ग्रीत सिखाई तुमने फर्ज से आंख चुराई हो राम भाई भुआई जीवन नाम है काम का आराम न करो राम का नाम बदनाम न ना करो बदनाम ना करो ये को दी तुम ये काम ना करो काम का नाम बदनाम ना करो बदनाम ना करो चंदा रे चंदा रे धीरे से मुस्का नमस्ते मैं हूं हमसिका अयर और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो और मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सब रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद करा और आशा करता हूं आप सभी को इस गाने के साथ साथ एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज भी मिल रहा है और आइए आगे बढ़ते हैं और मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग मुझे मेरे बारे में सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा क्लाइमैक्स चल रहा था एंट्री वाले समय में आपने ब्रेक दिला दिया अब जल्दी से आगे बढ़ाओ कि क्या हुआ <laughs> कैसे इंसाफ़ का जाना हुआ उसके बारे में बताइए तो चलिए सीधे मैं उनसे जोड़ देता हूँ जी बताइए आगे की कहानी तो क्या हुआ <laughs> भाई मेरी तकदीर देखो कहाँ से खुली मेरे पास सेकेंड हैंड साइकिल थी और तो कुछ था भी नहीं तो मैं वो गाड़ी जो है ट्रक ट्रक में माल भरवा के हम लोग दुकान पे पहुंचे अब वहाँ हमारे तीन चार आदमी उसमें दुकान में काम भी करते थे मैंने कहा देखो भाई मुझे कहीं अर्जेंट जाना है आप गाड़ी खाली करवा दो मैं भागता हूँ उन्होंने कहा ठीक है नो no प्रॉब्लम आप चले जाओ मैं घर पे गया खाना भी नहीं खाया जल्दी जल्दी नहा धो के कपड़े बदल के अच्छा कपड़े भी इतने मेरे पास बहुत कुछ बहुत अच्छे कपड़े नहीं थे एक ब्लैक पैंट एक ब्लैक शर्ट था वही ले वही पहन के और मैं निकल गया वहाँ से ट्रेन में गया बैंड्रा उतरा वहाँ से मैंने रिक्शा पकड़ा मैंने कहा बैंक स्टैंड पारसी बंगलो पारसी बंगलो मैं बैंक स्टैंड पहुँच गया अब साहब वो काट के घोड़े मैंने जो एक फिल्म की थी वीडियो फिल्म उन दिनों वीडियो फिल्म में बहुत बना करती थी वीडियो कैसेट पे तो वही स्टाफ था पूरा उन्होंने कहा अरे भाई यहाँ कोई वीडियो फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही मैंने कहा मुझे पता है यहाँ दिल फिल्म की शूटिंग चल रही है और मैं तेरा काम के लिए आया हूँ एक आदमी मेरे पास आया उसने कहा मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ आप मेकअप करवा लो अब असिस्टेंट डायरेक्टर क्या होता है मुझे पता ही नहीं मैंने कहा ठीक है भाई होगा मैंने मेकअप करवा लिया वो मुझे अंदर ले गया अंदर बहुत सारा क्राउड खड़ा था लड़के लड़कियों का तकरीबन दो सौ ढाई सौ लड़के लड़कियाँ थे और वो सब डांस भी कर रहे हैं कोई कुछ जो था उनका क्राउड का तो मुझे वहाँ जाके उन्होंने बीच में क्राउड में मुझे खड़ा कर दिया फिर भी मैं खुश था कि चलो क्राउड ही सही मुझे पिक्चर में काम तो मिला मैं चार आदमी को दिखा सकता हूँ कि वो देख वो भीड़ के अंदर वो जो है ना वो काले शर्ट में वो मैं खड़ा हूँ पंद्रह साल के बाद भी मैं पर्दे पे दिखाई तो दिया ये मेरे को एक जुनून था साहब अब कुछ म्यूजिक शुरू हुआ लोगों ने कुछ ब्रेक डा... उन दिनों ब्रेक डांस हुआ करता था कुछ लोगों ने ब्रेक डांस कर रहे क्या कर रहे हैं अब मैं कन्फ्यूज हो गया तो मुझे तो डांस वहाँ आता नहीं है मैं अपना जाके फिर वो कुर्सी वहाँ पे एक टेबल था कहाँ पे वो मैं बैठ गया इतनी देर में वो अडी ईरानी आया अरुणा ईरानी जगह भाई तो उसने मुझे देख लिया अबे तू यहाँ क्या कर रहा है मैंने कहा भाई काम के लिए आया था लेकिन ये वो डांस वाँस तो मेरे को आता नहीं यार तो बोले तुझे क्या करना है डांस करके तू देवान साहब की डे एक्टिंग कर वही है जो तेरा वो स्पेशलिस्ट मैंने कहा ठीक है भाई मैंने फिर वो बियर की बोतल वहां दिखानी थी हाथ में क्योंकि क्यों क्यों पार्टी चल रही है अब बीर बीर नहीं था था उसमें उसमें पानी भरा, पानी था। भरा उसमें बोतल में मैंने वो लेके और बफलर बफलर बांधा और मैं स्टार्ट हो गया <laughs> अच्छा मैं देवानंद की एक्टिंग कर रहा हूँ पूरा किसी की लड़की की चोटी खींच रहा हूँ किसी को क्या कर रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ कर रहा हूँ म्यूजिक खत्म हुआ शॉर्ट ओके हुआ और वहां से हंसने की आवाज आने लगी जोर जोर से और देखा तो इंदू ईरानी साहब हंस रहे थे वो डायरेक्टर थे इस फिल्म के दिल के और वो अरुणा जी के भाई भाई। मुझे बुलाया उन्होंने यहाँ बेटा यहाँ बच्चे इधर इधर इधर किस तू तो किसके साथ आया मैंने कहा नहीं भाई किसी के साथ नहीं मैं अकेला ऐसे ही आ गया हूँ मैं पता लगा के तुम तो बोले यार कल आओगे सवेरे हाँ। साढ़े आठ बजे तक मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा बोले आ जाओ तुम्हारे लोग को सोचते हैं <laughs> मैं वहाँ शूटिंग पैकअप हो गई थी <laughs> बज गए थे दस थे बजे वो पैकअप हो गया मैं वापस अपना वही स्टेशन पे ट्रेन पकड़ के मैं घर आया सवेरे सवेरे साढ़े आठ बजे वहां पहुंचा आठ बजे ही मैं वहां <laughs> जाके बैंक स्टैंड पे पहुंच गया बंगले पे और वो जिस आदमी ने मुझे कहा था मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ वो मेरे पास चाय लेकर आया मैं खड़ा हो गया मैंने कहा अरे आप सर आप चाय बोला मैं कोई असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं हूं मैं इधर का स्पॉट बॉय हूं <laughs> और मैं आपके पास चाय लेकर आया हूं क्योंकि आपकी बात अंदर चल रही है शायद आपके बारे में कुछ चल रहा है। सीन बन रहा है <laughs> फिर कुछ देर के बाद मुझे अंदर बुलाया गया तो उसके कैमरामैन थे बाबा आज़मी जो शबाना आज़मी जी के भाई हैं तो इंदो जी ने बुलाया मुझे और मैं थोड़ा डर रहा था कि कल मैंने एक लड़की की चोटी खींची थी शायद उसने कंप्लेंट की होगी तो इसलिए मुझे अंदर बुलाया है मैं काफी डरा हुआ था तो मैं कुछ गर्दन ज्यादा ही हिलाने लगा पूरा मैं देवरंद साहब बन चुका रहा था वो हंसने लगे फिर बाबा जी को बोला बाबा भाई तुम इसको सीन समझा बोले यार मुझे लगेगा मैं देवरंद साहब को समझा रहा हूँ तो मैं नहीं समझा पा रहा उनका असिस्टेंट डायरेक्टर वसंत भाई वसन भाई को बुलाया बोला आप इनको बताओ से सीन क्या है तब तक, तक वो पूरा क्राउड आ चुका था सब लोग आ चुके थे दस बज चुके थे दस साढ़े दस बजा था तो मुझे वसन भाई ने कहा कि क्या नाम है तेरा मैंने कहा किशोर बोला देख किशोर अनुपम खेर जी जो हैं जानते हो ना अरे मैंने कहा इतने बड़े स्टार अनुपम खैर है कौन नहीं जानता बोले वो तुमसे टकराएंगे अब तुझे जो करना है कर बोल के वो निकल गए वसंत भाई बोला मैं करूं क्या मुझे सीन समझ में नहीं आया अब साहब वो म्यूजिक शुरू हुआ सब नाच रहे मैं भी नाच रहा हूं देवानंद साहब के स्टाइल से अनुपम खेर जी पीछे से मुझे आके टकराए मैं घुमा उनके नाक पे पंच मारा उनका कान खींचा पता नहीं क्या क्या उस वक्त जो मेरे दिमाग में आया मैंने कर दिया ये वो करके मैं कैमरे से आउट हो गया शॉर्ट ओके हो गया वन टेक ओके और लोगों ने हाँ बजाए इंदूरानी साहब ने सब लोगों ने वो क्राउड भी देख रहा था तो बोले बहुत बोल अच्छा किया तूने यार मजा आ गया वेरी गुड वेरी गुड इतनी देर में आमिर खान आमिर साहब आ गए <laughs> बोले यार आमिर उसको प्रोजेक्शन वो नहीं मॉनिटर वगैरह नहीं हुआ करता कर तो अभी तो है उस दिनों वो सब नहीं था और वो रील हुआ कर अब तो डिजिटल है तो बोले यार अभी अभी इसने एक सीन किया है अनुपम जी के साथ में वो यार कमाल यार मजा आ गया <laughs> तो मॉनिटर होता तो वापस दिखा देते आ, उन नहीं नहीं था नहीं था तो वापस अनुपम जी को बुलाया आ, और फिर म्यूजिक शुरू किया और फिर एक्शन फिर बोला ओ किशोर तू वैसे ही करना जैसे तूने किया था वो तो आमिर खान को देखना है आमिर को देखना है तो मैंने फिर वो ऐसा किया अमीर बोलता है यार माइंड ब्लोइंग मजा आ गया बोला ये लड़का मेरे साथ पूरी फिल्म में अब तो मुझे अमीर ने बहुत हेल्प किया फिर आ, माधुरी दीक्षित उनके जी साथ में मेरे काफी सीन हुए थे मैं उनको दीदी बोला करता था और बस फिर तो पूछना नहीं है फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई मेरा काम बढ़ते गया उस फिल्म में मेरा रोल बढ़ते ही गया और पिक्चर रिलीज हुई सुपर डुपर हिट हो गई फिल्म पचास वीक चली और मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का एवॉर्ड मिला बी आर चोपड़ा साहब के हाथ से आशीर्वाद एवॉर्ड मेरे लिए वो सबसे बड़ा एवॉर्ड था मुझे उस फिल्म में मैंने मैंने अच्छा पैसे कुछ मांगे नहीं थे लेकिन अम, पता चला बल्लू ईरानी जो उनके भाई हैं उनको पता चला कि मुझे कुछ पैसे मिलते नहीं थे नहीं, मुझे सिर्फ एक सौ बीस रुपये मिलते थे तो मुझे बोला मुझे अभी अभी मालूम पड़ा है कि तुमको कुछ पैसा नहीं मिला है नहीं। तो कल आके ऑफिस से चेक लेके जाना मैंने कहा बल्लू भाई ये मुझे एक सौ जो मिले हैं मेरे लिए एक करोड़ रुपये के बराबर है मुझे नहीं चाहिए इतना बड़ा ब्रेक आपने दिया है आप मेरे लिए भगवान हो इंदू रानी जी मेरे लिए भगवान समान है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए okay. उसके बाद फिर मैंने पीछे मोड़ के नहीं देखा और वो जो पारसी बंगलों जो मैंने बताया था वो अब मन्नत के नाम से जाना जाता है जो शाहरुख खान शाहरुख खान का है <laughs> और बस उसके बाद फिर पूछना नहीं सौ से ज़्यादा फिल्में कर ली पास मैंने कभी फ़्लाइट में बैठने, बैठने का सोचा तक नहीं था मैं आज पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूं मेरे आठ पासपोर्ट भर चुके हैं <laughs> और अभी मैं नवंबर में जा रहा हूं स्विटरलैंड जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है जिनका नाम है गीतांजली वसंत राव जी। और उनके पार्टनर है प्रभात शेट्टी साहब उनके साथ में मैं अभी स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ मेरा बेटा भी चल रहा है और मेरा बेटा अभी कर रहा है कसौटी जिंदगी की प्रेरणा जो उसमें हीरोइन उसका भाई बना है <laughs> बहुत बड़ा एक्टर है बहुत बड़ा राइटर है डायरेक्टर भी है बहुत सारा प्लेस कर रहा है शर्मन जोशी के साथ में इंग्लिश प्ले भी कर रहा है <laughs> तो ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है और मैं ऐसी जगह आज आया हूँ <laughs> कि बस मेरा जीवन सुधर गया ज्ञान का सागर ज्ञान का भंडार है इस जगह पे ब्रह्म कुमारी जी के साथ मैं भी अभी जुड़ गया हूँ <laughs> किशोर भानुशाली जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोताओं को सीधे आप फिल्मी दुनिया में एक कास्टिंग की दुनिया में फिल्मों में कैसा काम होता है उसके बारे में जिंदा उदाहरण आपने दिया और आपके शब्दों में आपके जोश में वो जज्बा था वो एक पहचान थी उसको आज भी आपने उसी तरह से प्रेजेंट किया हम लोग सब उसको पिक्चराइज करके देख रहे थे मन से आपके शब्दों के साथ में आपने अपने शुरुआती दिनों को याद करा के हम सभी को एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस करा और हमारे श्रोताओं की तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको मंगल कामनाएं और आप इसी तरह दिन दोगुनी रात चौगनी अपनी तरक्की करते रहें और स्काई इज़ द लिमिट हैं तो आप आसमान छू जाए मैं आपका भी शुक्रगुजार गुजार हूँ और साथ में मेरी को एक्टर जो अंजलि अंजलि अरोरा जिनके साथ में मैंने काफी फिल्में हम लोगों ने की है एक शक्तिमान सीरियल आती थी जी जी जी जी। वो भी हम लोगों ने साथ में की थी मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार गुजार हूँ <laughs> थैंक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओम शांति <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो गई आज के इस एपिसोड में और किशोर बानुशाली जी को आपने सुना अब जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे श्रोताओं के लिए एक आध खूबसूरत गाना जो आपके दिल के करीब है जिसे आप प्रेजेंट करते हैं हर बार तो वो गाना हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा जरूर सुना तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं के तू आदमी है अवतार नहीं जो है देश वो भेष बना प्यारे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 दो पल <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा बहुत मजा आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिए मैसेज कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रे रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो मुस्करो का हमने तो अपनी छोटी सी जिंदगी में बस इतना ही सीखा है की जो पेट के अंदर गया वो अपना जो बाहर गया वो बाहर रहा उसकी परवाह ही नहीं करनी चाहिए जिंदगी तो पल दो पल की होती है अरे लंगोटी में फांक खेलो और माओ जोड़ाओ हाँ के लिए है पल दो पल जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल इसे खोना नहीं खो रोना नहीं इसे खोना नहीं खो रोना नहीं जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल जिंदगी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 तेरी हार नहीं के तू आदमी है अवतार नहीं जो देश वो देश बना प्यारे चले जैसे भी काम चला प्यारे प्यारे तू गम न कर जिंदगी हसने गाने के लिए है पल दो पल जिंदगी सुने गाने के लिए है पल तो पल